गीता तांकर अध्याय श्रीमद्भगवीता इह श्रुतः तबतवेदी सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन चेदिहादीन केनोपन तमें विद्वान्न मृतईवती न्य पंथ विदते अनाय विद्वान्न विभेति कत भयम् अवदुषस्तु अथ तय अविद्यामत वर्तमान ब्रह्म वेदब्रह्म अन्स्म की न स वेद यथा यहाशुरव स देवाना आत्मेद्य सदम सर्वती यदा चर्मत इद्या सहस्रसा इस विषय में ये सूचियाँ यहां यदि जान लिया तो बहुत ठीक है और यदि यहां नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है उसको इस प्रकार जानने वाला यहां अमृत हो जाता है परम पद की प्राप्ति के लिए विद्या के सिवा अन्य मार्ग नहीं है विद्वान किसी से भी भयभीत नहीं होता किंतु अज्ञानी के विषय में कहा है कि उसको भय होता है जो कि अविद्या के बीच में ही पड़े हुए हैं जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है यह वेद अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार जो समझता है वह आत्मतत्व को नहीं जानता जैसे मनुष्यों का पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है किंतु जो आत्मज्ञानी है उसके विषय में वह यह सब कुछ हो जाता है यदि आकाश को चर्म के समान लपेटा जा सके इत्यादि सहस्रों स्मृतियाँ हैं चा स्मृत चज्ञनेवृत ज्ञानम तेन सर्गो येशाम साम्ये इहै तैर्जि सर्वो यम्ये स्थित मन समत्र तथा ये स्मृतियाँ भी हैं ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है इसलिए जीव मोहित हो रहे हैं जिनका चित्त समता में स्थित है उन्होंने यही संसार को जीत लिया है सर्वत्र समान भाव से देखता हुआ इत्यादि न्यायत चर्पानकुशाग्राणी तथोदपान यात्वा मनुष्यः परिवर्जयन्ति, अज्ञानस त्र पत केचिज्ञाने ज्ञाने पश्य तथा विशिष्ट युक्ति से भी यह बात सिद्ध है जैसे कहा है कि सर्प कुश कंटक और तालाब को जान लेने पर मनुष्य उनसे बच जाते हैं किंतु बिना जाने कई एक उनमें गिर जाते हैं इस न्याय से ज्ञान का जो विशेष फल है उसको समझ तथार्थ तो देहादिशु आत्मबुद्धि ही अविद्वान रागदेशवादि प्रयुक्तो धर्मर्माष्ठान जायते म्रियते चाहती इति रागद्वेशादी प्रहरापेक्षि प्रत्याख्या शक्य ज्ञात इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि देहादि में आत्मबुद्धि करने वाला अज्ञानी राग द्वेषाधि दोषों से प्रेरित होकर धर्म अधर्म रूप कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है किंतु देहादि से अतिरिक्त आत्मा का साक्षात करने वाले पुरुषों के राग द्वेषादि दोष निवृत्त हो जाते हैं इससे उनके धर्माधर्म विषयक प्रवृत्ति शांत हो जाने से वे मुक्त हो जाते हैं इस बात का कोई भी न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता तत्र एवं तव सती क्षेत्र से इव भवति यथा अभेद संसारी यहाद्यात्म आत्मन सर्वजनासिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो भाव अविद्या अवद्या अत यह सिद्धवा कि जो वास्तव में इस्वर ही है उस को अविद्या द्वारा आरोपित उपाधि के भेद से संसारित्व प्राप्त सा हो जाता है जैसे कि जीव को देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती है क्योंकि समस्त जीवों का जो देहादि अनात्म पदार्थों में आत्मभाव प्रसिद्ध है वह निस्संदेह अविद्यात ही है यथा स्थानों पुरुष निश्चयों नएतावता पुरुषधर्म स्थाणोति स्थाणुधर्मो वा पुरुष तथा न चैतन्य धर्मों देह से देहधर्मो वेतन से जैसे स्तंभ में मनुष्य बुद्धि हो जाती है परन्तु इतने ही से मनुष्य के धर्म स्तंभ में और स्तंभ के धर्म मनुष्य में नहीं आ जाते वैसे ही चेतन के धर्म देह में और देह के धर्म चेतन में नहीं आ जा सकते सुख दुख मोहात्मकवादि ही आत्मनों न युक्त अविद्यातवा विशेष आज जरा मृत्युवत जरा और मृत्यु के समान ही अविद्या के कार्य होने से सुख दुख और अज्ञान आदि भी उन्हीं की भांति आत्मा के धर्म नहीं हो सकते ना अतुल्यत्वार न अतुल्येत स्थाणुपुरशौ जेय एव यात्रा ज्ञात्रा अस््यस्थ अविद्या देहात्मनो हतु तो जेयज्ञात्रो एवं इतरे इति न समो अतो देह धर्मो अतो अपि ज्ञातुः आत्मनो ज्ञातु इति चेद पूर्वपक्ष यदि ऐसा माने कि विषम होने के कारण यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात स्तंभ और पुरुष दोनों वस्तु हैं उनमें अविद्या अविद्यावस्ता द्वारा एक में एक का अभ्यास किया गया है परंतु देह और आत्मा में तो गेय और ज्ञाता का ही एक दूसरे में अध्यास होता है इसलिए यह दृष्टांत सम नहीं है अतः यह सिद्ध होता है कि देह का गेयर रूप सुख सु दुखादि धर्म भी ज्ञाता आत्मा में होता है न अचेतन्यादि आदि प्रसंगात यदि ही गेय देहादेह क्षेत्र से सुख दुख मोही दयो ज्ञात तरी गेयस गेयस क्षेत्र से धर्मा केचन आत्मनोती अविद्याध्याता जरामरणादेह तो नवेषेतु वक्तव्य उत्तर पक्ष इसमें आत्मा को जड़ मानने आदि का प्रसंग आ जाता है इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि यदि गैर रूप जेयरूपशरीदी क्षेत्रक सुख दुख मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता आत्मा के ही होते हैं तो यह बतलाना चाहिए कि गैर रूप क्षेत्र के अविद्या द्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मा में होते हैं और कुछ जरा मरणादि नहीं होते इस विशेषता का कारण क्या है न भवंती अस्थि अनुमानम अविद्यावात जरादिवत हेयवाद उपादेयवाद इत्यादि बल्कि ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है कि जरा आदि के समान अविद्या द्वारा आरोपित और तथा ग्राह्य होने के कारण ये सुख दुखादि आत्मा के धर्म नहीं हैं तब एवं सती लक्षण संसारो जेयस्थो या तरी अविद्याआधारोपित न तेन ज्ञातु किंचित दुश्यति यथा बाले अध्यान आकाश से तलमलव ऐसा होने से यह हुआ कि कृ कर्तृत्व भौक्तिक रूप यह संसार ज्ञेय वस्तु में स्थित हुआ ही अविद्या द्वारा ज्ञाता में अध्यारोपित है अतः उससे ज्ञाता का कुछ भी नहीं बिगड़ता जैसे कि मूर्खों द्वारा अध्यारोपित अध्यारोपितल मणिंताद से आकाश का नहीं नयिगता एवं चतिसु अपि सतो भगवत गन्धमात्रम अपि न संसारितगन्ध ग्रमशक्य नी अपि लोके अविद्याभ्यस्तन धर्मेण क्यचि उपकारो अपकारो वादित अतः सब शरीरों में रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ ईश्वर ने संसारीपन के गंध मात्र की भी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि संसार में कहीं भी अविद्या द्वारा आरोपित धर्म से किसी का भी उपकार या अपकार होता नहीं देखा जाता यू उक्तम न समो दृष्टान्त इस तद असत तुमने जो यह कहा था कि स्तंभ में मनुष्य के भ्रमक का दृष्टान्त सम नहीं है तो यह कहना भूल है प्रथम पूर्वपक्ष कैसे अविद्या मात्रम दृष्टांत दास्तांत कयो ह अविद्याध्यासमात्रि दृष्टताको न विवीक्षित तचरती यू ज्ञातरी व्यवचरती मन से तस्पी अनेका दर्शित जरादि उत्तरपक्ष अविद्याजन्म अभ्यासमात्र में ही दृष्टांत और दास्तांत की समानता विवक्षित है उसमें कोई दोष नहीं आता परंतु तुम जो यह मानते हो कि ज्ञाता में दृष्टांत और दृष्टांत की विषमता का दोष आता है तो उसका भी अपवाद जरा मृत्यु आदि के दृष्टांत से दिखला दिया गया है अविद्यावत्वाद क्षेत्रज्ञ से संसारित्व इति पुर्वक यदि ऐसा कहें कि अविद्या युक्त होने से क्षेत्रज्ञ को ही संसारित्व प्राप्त हुआ है तो नवद्यामसमसो प्रत्यय आवरणात्मक विपरीतग्राहक संशयोपस्थापको वग्रहणत्मको विवेक प्रकाश भाव तद्भावत्मकोषे सति अग्रहणाद अविद्यापल है उत्तर पद यह कहना ठीक नहीं क्योंकि अविद्या तमस सत्य है तामस सत्य चाहे विपरीत ग्रहण करने वाला विपर्य हो चाहे संशय उत्पन्न करने वाला संशय हो और चाहे कुछ भी ग्रहण न करने वाला हो आवरण रूप होने के कारण वह अविद्या ही है क्योंकि विवेक रूप प्रकाश के होने पर वह दूर हो जाता है तथा आवरण रूप समोहमय इमरादि दोषों के रहते हुए ही अवग्रहण आदि रूप तीन प्रकार की अविद्या का अस्तित्व उपलब्ध होता है